हरिम श्री गुरु चरण सरोज निजुभा जोदायक फल चारुष काम चंद्र की जय पवनस अनुमाने की बस <coughs> दुआ संख्या दो सौ बत्तीस के बाद शोभासी वसुभग दो नील पीत जल जाब शरीरा नील पीत जल जाब शरीरा मोर पंख सिर के गुच्छ बीच बीच कुसुम के भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए श्रमण सुभग भूषण छ विछाए बिकट भ्रकुटिकूंघर वे नव सरोज लोचन रत नारे चारु चिबुकनासी कपोला आस विलास लेत मन मोला मुख छवि कई न जाय मुई पाही।, न तो पाही जो भी लोक बहु काम कामल जाही पुरमणिमाल कंबुक गीवा काम कलभ कर भुज बल सिंवा सुमन समेत बाम कर दोना सांबर कुंवर सखी सुठलोना के हरि पट पीत धर सुमा शील निधान देख भानुकुल भूषण ही विसरा सखन अपान अपान से आकर राम चंद्र की जय धवन सुत हनुमान की जय गुरु भैधन की जय अब स्मरण करें फिर पुष्पाटिका का भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी हैं एक और दूसरी ओर सीता जी हैं और उनकी सखिया हैं अब इसमें भगवान सीता जी ने भगवान श्री राम जी को देखा उनके सुंदर स्वरूप को देखा और उनके हृदय में भगवान राम के प्रति प्रेम जागृत हुआ और उनकी दृष्टि भगवान राम पर टिक गई थोड़ी देर में उन्होंने क्या किया कि उन्हें जैसा सुंदर स्वरूप भगवान राम का था उसी प्रकार से स्मरण करके अपने हृदय में धारण किया और आंखें बंद कर ली सखियों ने देखा कि सीता जी आंखें बंद किये हुए देख नहीं रही हैं भगवान राम की तो उन लोगों ने सखियों ने सीता जी को आंखें खोलने के लिए कहा सावधान किया और उनको बताया कि देखो अब जो है वो हो, अभी तो आड़ में हो गए थे भगवान राम लताओं के कुंज में अब सामने आ गए हैं अब इनको देख लो कैसे हैं सुंदर स्वरूप उनका वर्णन करने लगी तो ये जो वर्णन है ये सत्यो के मुख से है वही कहती हैं कि भगवान राम लताओं के कुंज से बाहर निकल आए सामने खड़े हैं आ गए हैं और शोभा सीम वीरा दो ये दोनों अभी जो है वो शोभा भी हैं सुंदर है और दोनों वीर भी हैं अब ये दोनों की वो हो माधुर्य निधान ऐश्वर्य निधान दोनों बातें एक शांत हैं है तो हैं ये दोनों एक साथ नहीं मिलती लेकिन भगवान में दोनों बातें एक साथ हैं तो वो इस बार इस ओर संकेत करते है सुंदर स्वरूप तो उनका है ही है ओमल मन और मधुर रूप तो उनका है ही है लेकिन उसके साथ साथ वो बड़े ही शक्तिशाली भी है बात आगे की बात जो वो अब कल धनज्ञ होने जा रहा है उसमें भी इनके बल की परीक्षा होगी वहां विवाह तो होगा बाद में लेकिन बल्कि अपने बल कितनी शक्तिशाली कितने हैं वहाँ तो भी परीक्षा राजाओं के सामने हो जाएगी तो वे एक बताती कि नहीं शक्तिशाली है बहुत वीर है बड़े शक्तिशाली भी है नील पीत जलजाव शरीरा ये दोनों भाइयों के दोनों शरीरों का रंग बता दिया नील भगवान राम हो गए पीत के माने लक्ष्मण जी हो गए जलजाव मान कम जलज आभा कमल की आभा के समान जैसे कमल सुंदर हो कोमल हो सुंदर हो सुगंधित हो ऐसे ही उनके कमल जैसे सुंदर स्वरूप दोनों शरीरों के हैं और दोनों कमल भिन्न भिन्न रंग के होते हैं ऐसे करके एक नील कमल के समान भगवान राम पीत कमल के समान लक्ष्मण जी इस प्रकार से बता दिए दोनों के शरीर ऐसे सुंदर हैं मोर पंख सरसोहतनी के अब यहाँ पर एक बात आ गई जिसमें भगवान राम में समय है सिर के ऊपर मोर पंख लगाए हुए हैं। जगह जगह भगवान राम की वेशभूषा बदलती रहती है एक समान नहीं है कल देखे थे सुबह के चौधरी सिर करके बता रहे थे कल जब जिन जनकपुरी में भगवान राम घूम रहे थे तो ऐसी टोपी थी गोल टोपी जिसमें छब्बे लगे हुए थे वो सिर के ऊपर धारण किए हुए थे आज जो टोपी लगी हुई है ये लंबी टोपी है छौकोर नहीं आगे पीछे की तरफ लंबी है और उसके साथ साथ उसके ऊपर जो है वो मोर पंख भी लगा हुआ है और फूल भी लगे हुए हैं चारों तरफ फूलों से गुथी हुई इस प्रकार के लेकिन ये जो है ये एक ध्यान में देने की बात ये है कि वस्त्र भी समय के अनुकूल होते है टोपी भी जो है वो प्रातः काल पूजा के बाद फूल लेने के साथ जब शुद्ध हो रहा है उस समय उस समय जो सिर के ऊपर जो धारण किया जाएगा वो सब धुला हुआ होगा स्वच्छ होगा बार बार पहनी हुई टोपी नहीं लगाई जाएगी इस प्रकार की व्यवस्था है तो इस समय जो है इनका भगवान यह वो हो उनका श्रृंगार या रूप उनका जो है वो हो उस अवसर के अनुकूल है तो मोर पंख मे जैसे भगवान कृष्ण मोर पंख लगाए हुए में उसी प्रकार से मोरपंख ये भी भगवान कृष्ण की भगवान राम के विशरे सोहत नीपे बहुत सुंदर लग रहा है कहीं कहीं काक पक्ष भी है का टोपी के लिए बताया गया कि भगवान राम उसमें जो टोपी लगाए हैं काक पक्ष के समान है जैसे काला कौवा हो ऐसी काली टोपी लगाए हुए है कौवा जैसे आगे नोक उधर की तरफ उसकी मुख की तरफ नोकदार होता पीछे पूछ होती बीच में चौड़ा होता ऐसी टोपी लगा है काक पक्ष की बनावट उसकी यहाँ पर जो है ये पाठ जो उसका है, है। है। कहते है जो भगवान है मोर पंख मोर पंख सोहतनी के मोर पंख धारण किए हुए और कुछ बीच बीच, बीच कुसुम कली के के फूलों की कलियों के बीच बीच में गुच्छे हुए माने उस में उसके साथ साथ वो जो टोपी लगाए हुए हैं, उसमें फूल भी बधे हुए है फूल हैं, फूल के ऊपर मोदन है भाल तिलक शर्म बिंदु सुहाए, और फिर उसके बाद मस्तक का वर्णन करते हैं तो उसमें तिलक लगा हुआ है भाल में बर... मस्तक में माथे पर शर्म बिंदु को मैने पसीना भी दिखाई दे रहा ये तो शुभ सुबह इस प्रकार से फूल लेते हुए घूम रहे है तो माथे पर पसीना भी आ गया है उसका भी वर्णन तो अब जो सुंदरता का वर्णन एक तरफ से शुरू करते हैं सिर की तरफ से शुरू करते हैं सबसे सिर में सबसे ऊपर फूल लगे हुए हैं मोरपंख लगा हुआ है वो सिर के ऊपर दिखाई दिया सबसे ऊपर फिर उसके नीचे मस्तक पर आते हैं तो मस्तक पर तिलक दिखाई देता है उनके जो है पसीना दिखाई देता है और श्रवण सुबक भूषण छिछाए फिर और नीचे देखते है तो कान है दोनों तरफ और उनमें भी आभूषण धारण किए हुए कानों में और फिर विकट भरगुटे कछ घूंगर बारे और बिकट भरगुटे और भूमे उनकी त्रिछी है भूमे तो वे सुंदरता की सूचक है त्रिछी भूमे जो है सुंदर होती है तो उस बताये बिकट भरगुटे और कच्छ घूंगर बारे कच्छ में बाल घुंघराले बाल फिर नीचे लटक रहे है गर्दन की तरफ पीछे बाल जो है वो नव सरोज लोचन रतनारे अब को देखो कैसे है लोचन रतनारे नेत्र जो है वो लाल नेत्र कोई नेत्रों के लाल लाल दिखाई देते हैं। नव सरोज जैसे नए कमल खिला हो कम, कमल की कली खिल करके खिली हो तो नई नई कोमलता के साथ में और उसका रंग भी बहुत सुंदर जैसे हो इस प्रकार से नेत्र जो है वो हो, हो भगवान राम के अरुण नेत्र बहुत सुंदर नेत्रों ने के दिखाई दे चार चिब को नासिका का बोला और फिर इसके बाद में फिर और नीचे देखो उनके आंखों के नीचे पर आए तो नासिका भी सुंदर है दोनों तरफ गाल देखे वो भी सुंदर है ठोड़ी देखी वो भी बहुत सुंदर है इस प्रकार से सभी एक एक अंग का वर्णन है, चार चिबुक नासिका कपोला ये सब कई सब हैं, भाग है वो सब सुंदर है चार भी। हास विलास लेत मनमोला ये अदरों का वर्ण हो गया उनके ऊँटों के ऊपर <clears throat> मुस्कान है प्रसन्न बदन है वो लेत जन मोला मन मोल ले लेते हैं मैंने अपने वश में कर लेते हैं ऐसे उनकी प्रसन्नता ऐसी है बड़ी ही आकर्षक है सुंदर है मुख छब कहीं न जाए मुईपाही इस प्रकार से संपूर्ण मुख जो है भगवान राम का बड़ा ही सुंदर है मुझ पर कहीं न जाए मुहिपाही मन में कोई सखी कहती है कि मुझसे कहते नहीं बनता कि कितने सुंदर है तो सुंदर दिखाई दे रहे है जो भी का बहु काम ल अब सुंदरता के वर्णन की कि तुलना किससे करें तो ज्यादा से ज्यादा सुंदर काम हो सकता है उससे भी तो बहुत अधिक सुंदर है और कोटि काम हो काम बहु काम ले जाए बहुत काम जो वो हो काम देव इकट्ठे हो जाए तो भी उनकी सुंदरता इकट्ठी हो तो भी भगवान राम के सामने हो सकती है ऐसे अनंत सौंदर्य संपन्न भगवान श्री राम जी जो वो हो ऐसा करके एक सखी ने और फिर कहा देखो वक्ष के ऊपर देखो तो उर्मणिमाल कंबुक ग्रीवा कंबुकल ग्रीवा मन संख्य की तरह से सुन्दर तो गर्दन है और फिर नीचे बक्स के ऊपर और मणिमाल मनी मणियों की माला भी धारण किए हुए हैं तो ये उसके बाद करके देखा काम कलबल भुज बल सीमा और फिर दोनों बाहें कैसी हैं वो भी बहुत सुंदर है बाहें काम कलभ माने काम के पुत्र कलभ के माने पुत्र के काम कलब कर भुज सीवा कलभ माने हाथी जैसे कामदेव का हाथी हो और उसकी फिर सुंदर सूर्ण हो उस सुंदर सुण के समान इनके सुंदर हो जाएं तो हाथी की सूर्ण के समान भुजाओं का उदाहरण देते हैं उनमें शक्ति भी है और सुंदरता भी है ये दोनों बातें उस तुम्हें तो, तो ये सब बल सीमा बहुत ही शक्तिशाली दोनों बाएं ऐसे हैं ऐसे है और सुमन समेत बाम कर दो न और कहते हैं कि देखो बाम कर मैंने बाय हाथ के बाएं हाथ में जो वो एक दोना लिए हुए पत्तों का बनाया हुआ दोना पात्र और उसमें सुमन समेत उसमें फूल रखे हुए हैं मान इतनी देर में जो कुछ फूल चुने हैं वो दोने में उन्होंने इकट्ठे करके रखे हुए हैं अब ऐसा हो सकता है कि दोना तो माली ने दे दिया हो और फिर उन्होंने फूल स्वयं अपने हाथ से चुन इकट्ठे किए हों ये भी हो सकता है कि दोना भी पहले इन्हीं ने बनाया हो पत्ते तोड़ करके बड़े पत्ते लेकर के दोना स्वयं बनाया हो उसके बाद फूल लेकर के उसमें रखे हों इस प्रकार से जो वो बाएँ हाथ में दोना है तो दाहिना हाथ खाली है जैसे कि फूल जहाँ देखते हैं लेने लायक उसको लेकर के निकाल करके बाएं हाथ के दोने को रख लेते हैं। सांवर कुमार सखी सुठ लोना तब तो वो, वो कहती है कि सके ये जो सांवर कुमार जो सावराज है वो सुठ लोना मैंने अधिक सुंदर है इन दोनों में से जो सावराज राजकुमार है वो अधिक सुंदर है सुठ के माने ज्यादा लोना मैंने सलोना सलोना मैंने सुंदर है। माना ये जो है इनका जो है जो श्याम वर्ण के जो हैं ये है ये राजकुमार ये जो है ज्यादा श्रेष्ठ है ज्यादा सुंदर दिखाई देते हैं दोनों में से आकर्षक इनका रूप है के हरि कटिपट पीट धर और सुषमा शील निधान और उसके बाद में इतना और किया के हरि कटिपट के हरि कटि मन सिंह के समान कमर और पट पीट धर और पीतान्बर धारण किए हुए है निधान और बहुत सुंदर है और सील निधान भी है मान सदगुण संपन्न है जैसे जैसे गुण होना चाहिए उस प्रकार के गुण है सील गुण कह दिया तो इसके माने सारे गुण उसमें आ गए बहुत विस्तार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती सील गुण में समस्त गुण आ जाते हैं प्रेम उदारता क्षमा करुणा इत्यादि सब शील में आ जाते हैं आदर सत्कार सदभाव प्रियता ये सब आगे उसमें शील में वाणी की भी कोमलता मधुरता इत्यादि वो भी सब शील में आ जाते हैं तो ये सब शील जिसमें गुण है उसमें ये सब वो आ जाएंगे। कि भानुकुल भूषण ही विसरा सके मैं अपमान इस प्रकार भानुकुल भूषण और फिर इसके बाद भगवान श्री राम जी सूर्य वंश के भी सूर्य हैं। उसके भानुकुल के भूषण हैं। मैंने इससे ज्यादा महान इनके सूर्य वंश में भी भगवान राम से महान कोई नहीं हुआ ये तो पर्रम परमात्मा ही है इसलिए उनको भूषण हो तो कहते हैं सुंदर भगवान श्री राम जी को देख करके विश्वास अपान अपान मैंने अपनापन भूल गयी सब शक्तियाँ भूल गए कि हम जो है वो कहाँ है क्या है कहाँ है देर हो रही है ये जाना चाहिए या क्या करना चाहिए वो सब सब भूल गए भगवान राम की तरफ भी सबका ध्यान लगा हुआ है उन्ही की तरफ देख रही है उन्हीं का वर्ण इस कर दिया अब जब इस प्रकार से होते हुए बहुत देर हो गई मैंने इस प्रकार से काफी समय लग गया इसी में तो फिर अब वहां से चलने की व्यवस्था बनती है तब तो कहीं न कहीं किसी के मन में आता है कि अब कुछ युक्ति करनी चाहिए कि यहाँ से चले तो धर के धीरजे कयालिनी सीतासन बोली गई पानी बहुर गौर कर ध्यान करे हू धूप किशोर देख गिन ले सकुच है तब नयन उन्मुख दौर घंह निहारे न किसिक दे गया कै शोभा सुमे पितापन मनु अतिशोभा पर बस सखिन लकी जब सीता भयोक हर सब कहीं सभीताओ सभीता। बे बीरिया काली, काली। अस कई मन भी हसी कयाली सब जानी भय मानी सबका भयंब मातृधीर राने फिर अपन पौ बस जाने देख न सिम के बहग तरू फिर बहोरी बहोरि निर कि निर की रघुवीर छवी बातन थोरी रामचंद्र की जय पवन सुधन की जय चंद जय अब ये जो नाटक अगर हो तो मंच में दिखाया जाए तो उसमें तो इस प्रकार से साथ साथ कई घटनाएं एक साथ दिख सकती हैं। लेकिन जब वर्णन किया जाता है तो एक घटना एक पहले वर्णन की जाएगी उसी घटना बाद में वर्णन की जाएगी तो जैसे सीता जी ने भगवान राम को देख करके फिर तो उनका स्मरण करने लगनी अपने हृदय में उसी प्रकार से तो और सख्तियों ने उनकी तरफ संकेत किया कि देखो कि भगवान राम जो है लता से बाहर निकल आए हैं इस समय उनके उनको देखो ये समय दिखाई पड़ रहे हैं देखिए इधर देख तो वो देखने वाली उसमें जब देखने के लिए कहती है तो वो एक सखी कोई जो है उनके भगवान राम के सुंदर स्वरूप का भी पर तो ये ये भी कह देती है कि आंखें बंद किए हो तो आंखें खोल करके देखो जैसे यहाँ पर बोला कि धरे जी काल सयानी एक उनकी सखी जो थी वो जो ज्यादा होशियार थी हो सकता है कि सयानी शब्द पहले उसके लिए प्रयोग किया था जो बाटिका में गई थी और देख करके आई थी उसके लिए भी सयानी शब्द प्रयोग किया तो सयानी सभी है लेकिन उनमें से एक विशेष सयानी मालूम होती है वो सयानी मैंने यानी मानी एक चतुर तो है, है सावधान से चतुर होशियार हो और सयानी की मान बड़ी भी होता है की जो हां, जो आयु में ज्यादा हो तो उसे भी सयानी कहते हैं तो उनमें से हो सकता है कि और सखियों में से वो सखी थोड़ा जरा ज्यादा जिम्मेवार और बड़ी हो उनके साथ में तो वो भी रही हो तो उसने जो है सीता जी से उसने धैर्य धारण किया उसने आयु में बड़ी होने के कारण से बुद्धिमान होने के कारण से अब यद्यपि भावना के कारण से मन भावना में बह गया लेकिन वो अपने आप को संभालती है और संभाल करके तो सीता जी से कहती है सीता सन बोली गयी पानी सीता सी जी से इस प्रकार से बोली गई पानी मे पानी मान हाथ हाथ पकड़ करके हाथ इसलिए पकड़ना पड़ा की सीताजी ने आंखें बंद किए थे आंखें न बंद होती तो संकेत से भी बात हो सकती थी हाथ घुमा करके दिखा करके भी उंगली दिखा करके भी कह सकती थी लेकिन जब आंखे जो बंद किए हो कोई व्यक्ति तो उसको तो थोड़ा छूना पड़ेगा आंखें खोले जिसके वजह से तो उसने इनको सीता जी को हाथ पकड़ करके तब से इस प्रकार से बात कही गौर गौर कर ध्यान करी हूँ कि उनकी देवी जी का तो ध्यान बाद में करना अभी इस धूप किसोर देख के लो हूँ अभी तो राजकुमार सामने हैं इनको इस समय देख लो अब ये बात जो है ये है उपहास की बात व्यंग है।, है ये तो एक सख्ती जो है व्यंग भी सीताजी से इस प्रकार से कर देती है कहती है अब सीताजी उस समय कोई देवी जी का ध्यान थोड़ी कर रहे हैं भगवान श्री जी को देखा तो उन्हीं के रूप का स्मरण कर रहे हैं लेकिन वो उस बात को घुमा देती है ऐसे नहीं कहती कि सीता जी जब भगवान राम का ध्यान कर रहे हैं तो इनको अपने अपने हृदय में क्या देख रही हो बाहर देख लो जो सामने साक्षात खड़े हैं तो हृदय में ऐसे नहीं बोलती। देवी जी का नाम देकर के कहती उनका स्मरण बाद में कर लेना अभी इनको देख और ये भी उसका देवी जी का स्मरण के लिए बात ये भी कहती है गौरी का ध्यान बाद में करना अभी इनको देख लो तो उसने ये समझा की आंख बंद करके ये देवी जी का स्मरण कर, कर रहे हैं जिससे देवी जी कृपा करें और उनकी आराधना कर रही हैं उनसे वरदान चाहती हैं कि यही राजकुमार हमको विवाह में प्राप्त हो जाए तो ये इस प्रकार की इच्छा कर रहे हैं तो वो बोलती है कि देखो उनका अभी उनकी तो पूजा बाद में कर लेना उनका स्मरण बाद में कर लेना अभी तो भगवान राम को भी कोई शाम नहीं तो सब कुछ इसलिए तब ने उधारे उसके ऐसे कहने पर सीताजी ने आंखें खोली लेकिन संकोच के साथ सब कुछ मैंने उसका व्यंग था इसके कारण संकोच सीताजी को लगा और उन्होंने आके खोल करके देखा देखा सामने भगवान श्री राम जी से सन्मुख दो तो रघुसिंग निहारे तो देखा सामने भगवान राम है लक्ष्मण मैंने राम लक्ष्मण दोनों दिखाई दे रघु सिंह के मारे रघुवान समय सिंह के समान मैंने इसके मैंने उनको वीरता भी सिंह सूचित करते है वीरता के लिए इसके मैंने सीता जी ने जब उनको देखा तो उनमें राम और लक्ष्मण जी में बल भी दिखाई दिया कि बड़े बलवान है शक्तिशाली है ऐसे करते हैं नक्सिक देख शोभा और फिर ऊपर से नीचे तक उन्होंने देखा सिर से लेकर के पैर तक जैसा कि दूसरी सखी वर्णन करती जाती है कि देखो सिर में बुदप लगाए हुए है मस्तक पर तिलक लगा हुआ है यहाँ के कमल के समान है कानों में तो सिर्फ ऊपर से नीचे तक उन्होंने देखा भी प्रत्येक एक सुंदर रंग को उनको देखा और सुमेर पिता पन मन अति शोभा अब देखो एक प्रतिज्ञा एक ध्यान ये गया क्या देखो कि हम इनसे विवाह करने की हमें स्वतंत्रता नहीं है और दूसरी बात ये कि पिता के हम अधी ने तो और पिता ने भी प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो धनुष तोड़ेगा उससे विवाह होगा तो एक संकट ये भी है तो सुमेरे पितापन पनम प्रतिज्ञा पिता की प्रतिज्ञा जनक जी की याद करके मन अतिषोभा मैं, मैं बड़ा छोर हुआ हुआ कि मैंने उनकी प्रतिज्ञा कुछ अच्छी नहीं लगी उनको लगा कि इनके द्वारा धनुष तोड़वाया जाए और फिर तोड़े न तोड़ पाएं तब निर्णय हो विवाह का इससे तो अच्छा ये था कि जनंग जी को मालूम हुआ था कि ये इस प्रकार के राजकुमार हैं और इनके साथ विवाह तो करने निश्चय कर लेते तो ठीक था प्रतिज्ञा करना व्यर्थता प्रतिज्ञा छोड़ देते ऐसे करके वो अपने मन में सीताजी छोड़ दे अब ये सबके सब, सब यदि भगवान राम परब्रम्ह परमात्मा सीताजी महामाया अनादिशक्ति लेकिन अब लौकिक लीला होगी तो व्यक्तियों के संसारी व्यक्तियों के मन में जिस प्रकार से प्रतिक्रियाएं होती हैं उस प्रकार का भी वर्णन करना पड़ता है तो उसी, उसी तरह से सीता जी के मन में भी एक लौकिक लीला के अर्थ में ये बता दिया कि उनके मन में छो हुआ इस प्रकार से, से, से। परमश सखे ने लगी जब सीता और सतियों ने देखा कि अब सीताजी जो है वो यहाँ से हटती नहीं चलती नहीं है वो भगवान राम के सुंदर स्वरूप को देख करके उन्हीं के बस में मन का हो गया है तो ऐसे भगवान राम के बस में समझा सीता जी को तो फरवश के माने यहां पे ही नहीं कि पिता के बस में है इस कारण से यहाँ तो सखियों ने जो देखा वो देखा कि भगवान राम के प्रेम के अधीन होने के कारण से अब यहाँ स्वयं अपने आप से चल नहीं सकती तो भय भयोर सब कहें सभीता तो वो सब सखिया कहने लगी कि अब बहुत जेर होगी अब चलना चाहिए उन्हीं चलने के लिए आग्रह किया सखियों ने सभीता मैंने भय है इस बात का कि लौट करके जाएंगे तो उनकी माँ जो है उनको कहेंगी तुमने इतनी विजय पूजा में कहा लगा दी हां? तो उनको जवाब देना पड़ेगा तो उसके डर के कारण से जो वो उनसे कहने लगी कि जल्दी चलो गार को मैंने विलम्ब भय गए सभीता घर को मैंने विलम्ब ग्रामीण भाषा में है इसलिए गार शब्द है कि बहुत देरी हो गई चलना चाहिए आओ बेही बिरिया काली अब ये कहते हैं एक दूसरी सखी ने क्या किया वो मुझसे बोली सीता जी से बहू रे आप यही बीरिया काली कल फिर इसी समय आएंगे कल इसी समय फिर आएंगे इसके माने ये भी कल फूल लेने सवेरे फिर आएंगे और तब तो फिर कल फिर हम लोग आएंगे तो फिर देख लेना अभी आज चलो वापस चले तो ये भी एक व्यंग था कल पे आएंगे और फिर देख लेना तो खुने आओ यही काली विलियम ने समय इसी समय था दर का कहीं मन भी हंसी आ ऐसा कह करके एक सकील ने ऐसा बोला और मन भी हंसी बने अपने मन में हंसी ये सब बातें जो सीताजी के साथ में सकते हैं बोल रहे हैं जैसे भगवान राम लक्ष्मण जी से उधर बोल रहे थे तो आपस में बोलते जाते एक दूसरे से नहीं बोलते भगवान राम ने सीता जी से कुछ नहीं कहा सीताजी ने भगवान राम से कुछ नहीं कहा न कुछ अपना भावना व्यक्त की उनके सामने कुछ कहा बस इन जो बात होती है वो यही सीताजी अपने जो जो साथ में है उन्हीं के साथ में बात करती रहती है और भगवान राम लक्ष्मण जी से बात करते हैं भय तो असक मन भी असी आगे और फिर कहते हैं कि गुड़ गिरास में सी सकुचानी अब ये गुड़ गिरास के अब फिर हम कल इस प्रकार के आएंगे तो उसका कहने का प्रयोजन क्या है सीता सीताजी समझ लें तो गुड़ के मन है ये व्यंग है ऐसा वो समझ गए की गुढ़ गिरासुचानी सीताजी के मन में संकोच फिर तो पैदा हुआ बार बार उनको संकोच लगता रहता है भगवान श्री राम जी को देखती जरूर है लेकिन सख्तियों के साथ में होने के कारण से उनके मन में संकोच होता रहता है। भयो विलम्ब मातु भयमानी और फिर उनको भी याद आ गया कि हाँ वो जो है वो माँ का डर उनको फिराया तो वो भयो विलम्ब देर हो गई समझ करके मात भयमानी माता का भय लगा कि हम जाएंगे तो माता डांटेंगी कहेंगी इतनी देर कैसे तुमने पूजा में लगाती कहा रहेंगे थोड़ी पूजा में लगती है वो कहानी लगी उसका जवाब देना पड़ेगा इसलिए सीता जी को भी याद आ गया कि हाँ जैसे उसने कहा था कि की भय सब कहा सभीता बहुत देर हो गई अब भय तात्पर्य उनका रानी का उनका भय था इसी प्रकार सीता को भी अपने माता का भय लगा और संकोच में आता तो तो थी उन्हें और धड़ी भड़ी भीड़े आने भगवान राम तो वो देखी नहीं उनका सुंदर स्वरूप अपने हृदय में धारण कर स्मरण रखा यह हृदय था सुंदर भगवान का है वो स्मरण के लिए अपने हृदय में धारण कर दिया और फिर अपन को पिताबह बस जाने अब और फिर तो वहां से फिर लौट चली घूम करके चलने लगे सत्या भी चलने करके पीछे की तरफ तो वो पिताबह बस जाने और मन में अपने सोचते जा रहे हैं कि हम तो पिता के बस में हैं कुछ स्वतंत्र थोड़े हैं अब ये तो समाज है इसके अपने नियम है अपनी स्थितियां है इस प्रकार को करना होगा कुछ ऐसा नहीं हम स्वतंत्र नहीं है कुछ जो चाहे मन में अपने निश्चय करें वही निश्चय कर ले सीताजी स्वतंत्र होते तो भले हम निश्चय कर देते किसान सेवा हो यार से कर देते सीता जी से प्रभाव लेकिन ऐसा नहीं है सामाजिक व्यवस्था है परिवार है माता पिता है तो उनकी सत्य आज्ञा से ही और उनकी शिक्षक से ही सम्बन्ध होने को है ऐसा आप यहाँ पर सीताजी भी दिखा देती कर देती है, है। मैंने ये भी ये भारतीय संस्कृति का रूप है कि उधर बालक जो है वो भी माता पिता और गुरु के अधीन है जैसा वो कहेंगे उसी प्रकार का होगा संबंध ऐसी बालिकाएं जो है वो भी माता पिता के अधीन है जैसा उनका निश्चय होगा उसी प्रकार का संबंध होगा उनके मन में कोई संबंध की बात आ गई तो स्वतंत्र रूप से उसका चयन नहीं कर सकते इस बात की स्वतंत्रता इनको नहीं है ये भारतीय संस्कृति की बात है चाहे वंचित हो चाहे वंचित हो पश्चिम में इस प्रकार करना न हो तो बात दूसरी है भारतीय संस्कृति में भी अनेक स्तर हैं मनुष्य की त्याग को देखते हैं तो उनमें ऐसी भी कुछ जातियां देश में और ऐसे लोग भी कुछ रहे जो प्रकार के विवाह इत्यादि में माता पिता की बात को नहीं मानने वाले ऐसे थे लेकिन जो सभ्य समाज था जैसे जब राजकुमार हैं अभी राजा हैं राजा जनक हैं महाराज दशरथ हैं अब ये लोग तो जल सभ्यता की उच्च स्थिति है उसी में पले हैं उसी पर रखते भारतीय संस्कृति का वास्तविक रूप इन्हीं के बीच में छत्री है, लोग हैं ब्राह्मण लोग हैं ये समाज के प्रमुख वर्ग हैं वो जिस प्रकार के नियमों का पालन करते हैं जिस प्रकार से एक नियम की व्यवस्था इन लोगों ने बनाई है उस व्यवस्था को मानते विकास होना ये माना गया कि जब बहुत बार मान लो एक सामाजिक विकास का क्रम चलता है आजकल तो जब समाज शास्त्र का अध्ययन करो तो उसमें एक चीज भी होता है कि समाज का एक क्रमिक विकास होता है और विकास कैसे होता है उसके कई सक्टर बताया भी है कि जब जब समाज की व्यवस्थाएं और नियम होते हैं उनमें जब कोई दोष होते हैं तो विचारवान व्यक्ति उन दोषों को दूर करने के लिए कोई व्यवस्था बनाते हैं जैसे कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम कहते हैं इस प्रकार के जो व्यवस्था जो हो समाज में बढ़ाई जाती है तो जब जब आवश्यकता पड़ती है समाज में दोष दिखाई देते हैं लोगों के बीच में उसकी हानिया होती दिखाई देती है तो उन से बचने के लिए कोई बना दिया है ऐसे ही मान लो कि कभी ऐसी भी स्थिति रही होती किसी वर्ग के बीच में कभी जहाँ पर बालक बालिकाओं ने स्वयं अपनी स्वप्न का लिया और विवाह तो के परिणाम शुरू क्या हुआ हो कि तो वो ज्यादा दिन निभा न हो गया और एक जगह देखाओ दो जगह देखा तीन जगह देखा है। के के हो प्रकार के विवाह कर लिया अगुवाधरे जिसको कहते हैं इस प्रकार की अगर घटनाएं देखी दो चार दस बीस प्रकार देख लें तो लोगों को साधार होना पड़ा क्योंकि पद्धति तो ठीक नहीं है इसके कारण फिर अनेक होती है दुख होते हैं क्लेश होते आती हैं झंझट होते हैं पला पैदा होते हैं ये सब की पर होती हैं जिससे बचना चाहिए तो बचने के लिए फिर लोगों ने विवाह पद्धति बनाई अब विवाह पद्धति में भी दो प्रकार की विवाह पद्धति हो गयी एक तो बालक बालिका ने शरीर करके विवाह कर ले और दूसरा फिर माता पिता मिश्र करके बता लें तो बालकों को भी बालिकाओं को भी अभी छोटी आई होती है तो देखा होता नहीं बहुत अनुभवन को होते नहीं वे तो अपने पूरी रूप आकर्षण के कारण किसी बात से आकर्षित होकर विवाह करिए तो उनके जो है वो निर्णय है वो सही नहीं होते इसलिए फिर माता के निर्णयों के ऊपर सोचा गया अनुभवी है उनके निर्णय सही होंगे लोग उनकी बहुत सी बातें भी सोचने ली केवल ये नहीं कि तात्कालिक आकर्षण है ही उनका ट्रांसलेशन नहीं होता वे और भी सोचते हैं बहुत सी बातें इनकी पृष्ठभूमि कैसी दोनों की शिक्षा के प्रकार की है दोनों की निर्वाह होगा की नहीं निर्वाह होगा और बहुत सी बातें इस प्रकार की वो सोच सकते हैं इसलिए बात यह निर्णय हुआ कि माता पिता हमेशा करें कि इनकी बालक बालिकाओं का व्यवहार विचार किया हुआ कैसे जाए जहां समाज की एक व्यवस्था है विचार करके एक नियम बनाया गया व्यवस्था बनाई गई है और कल्याणकारी व्यवस्था है सबके लिए हितकारी है उसको छोड़ करके उन लोगों को देखना जो उस व्यवस्था को नहीं मानते हैं और स्वेच्छाचारी है वो कोई आदर्श नहीं है न समझ व्यक्ति उदाहरण दे देते हैं अरे देखो वो लोग ऐसे नहीं करते अरे देखोग वो नहीं ऐसे करते कभी पश्चिम का भी उदाहरण वोट देते पश्चिम है कैसे कर लेते अब कर लेते हैं तो ये नहीं जानते कि पश्चिम उसका परिणाम क्या होता है अभी लोगों ने कई लोगों ने बताया जो पश्चिम में आते जाते रहते हैं अब तो बहुत आते जाते हैं वो कहते हैं कि पश्चिम में भी लड़कों की बात छोड़ो लेकिन लड़कियां जो शादी कर लेती हैं वो वो व्यवस्था पसंद नहीं करती एक बार शादी कर लिया अपने आपस में और उसके बाद थोड़े दिन के बाद उनका डाइवोर्स हो गया छोड़ दे तो वहां पर भी जो ज्यादा समझदार व्यक्ति हैं वो विचार करके लड़कियां लड़के भी माता पिता का और दूसरे लोगों के सबके विचार करने के बाद में सब विवाह करते हैं और फिर उसको सारे जीवन निर्वाह करते हैं लेकिन कुछ कच्ची बुद्धि के भी है माता पिता की बात भी नहीं माने मनमानी कर लिए मनमानी करने कर ज्यादा दिन का व्यवहार चलता भी नहीं फिर झंझट खराब होती है असांति होती है एक यहां से गए थे उन्होंने एक विस्तृत वर्णन इसका बताया कहा कि एक थे वो मिलिट्री में थे सज्जन उन्होंने एक विवाह किसी से कर लिया था किसी लड़की का उसका विवाह रहा एक पुत्र भी था एक पुत्र दो लड़के थे उनके और वो अपने मिलिट्री में कहीं रहे होंगे कहीं ऑफिसर वगैरह रहे उसके बाद रिटायरमेंट हो गया रिटायरमेंट के बाद में उन्होंने उसको जो अपनी शादी जिससे हुई की थी और जिसकी की शादी किए बीस पच्चीस साल जिसके के साथ में रहे तीस साल रहे उसको भी उन्होंने डाइवोस कर दिया और उसके बाद में एक नई शादी उन्होंने कर ली अब कहीं कोई नई आयु की कोई लड़की कोई मिल गई कहीं उसको तैयार हो गए उनके पास पैसा भी था वो शादी कर लिया अब ये जो थी अब ये अब इस समय इस अवस्था में शादी करने लायक नहीं दो बच्चे भी उसके साथ में रहते थे अब वो बड़ी परेशान थी तो उसने बताया जो यहां से गए थे उनको बताया कि हमारी स्थिति तो इस प्रकार की है अब पैसा भी था उसके पास भी था जो कुछ उसने बचा के रखा होगा होगा उसे भी अपना काम चला रही थी लेकिन वो एक प्रकार से अकेली रह गई उस प्रकार के स्थिति उसके जीवन में आ गई उस अवस्था में तो बहुत बार ये जबकि अधिक आयु होती है माने 40 50 की आयु के आई पे बाद बहुत वहां पहुंच गए और उसके बाद में होगा गया तो उस समय तो कैसी समस्या उत्पन्न होती खड़ी होती जाकर के तो उन समस्याओं को अगर पहले से व्यक्ति नहीं देख पाता है भविष्य की बात तो इस मंद बुद्धि है उसे सारे जीवन का प्लानिंग पता होना चाहिए किस समय क्या अवस्था आ सकती है उनको सब सोच करके योजना बनानी चाहिए ऐसी घटना जैसे वहां पर घटी हो उसने बताया कि इस, इस प्रकार की हो गई तो वो वहां की स्त्रियां ये चाहती हैं कि ऐसे भारतीय ऐसे किसी पुरुष से उनका विवाह करना चाहते हैं चाहती हैं कि इससे विवाह हो जाएगा तो ये छोड़ेगा नहीं फिर ये इनकी संस्कृति इस प्रकार की जहां एक बार कर लिया वहां पर सदा रहेगा इसलिए वहां की लड़कियां जो है बजाय अमेरिकन और इंग्लिश वहां के लोगों की शादी अपने जात पात में करने के बजाय कोशिश करती है कि भारतीय लोग आते हैं इनके साथ किसी शादी हो जाए एक कारण उसका स्थायित्व तो है कि उनका जो है उनका विवाह का संबंध दृढ़ रहेगा स्थायी रहेगा तो ये ये सब कब होते हैं जब इनकी व्यवस्था अगर माता पिता के द्वारा हुई हो गुरुजनों के द्वारा हुई हो पूरे समाज की मान्यता के द्वारा हुई हो तो फिर लोगों को लगता है कि इस प्रकार सबका है तो एक दबाव में है तो एक, एक मजबूत में दृढ़ता बनी रहती है और बहुत बार जबकि भलाइयां बुराईयां आती भी हैं दोष द्रोण आते भी हैं और फिर भी उनको फिर दबाव में इस प्रकार का सामाजिक दबाव में व्यक्ति सहन करता रहता है तो सहनशीलता के लिए एक साधन बन जाता है वो और नहीं तो व्यक्ति सहन नहीं करेगा उच्च श्रृंखल होगा गजरासी बात हो गई तो हम नहीं सहन करते नहीं मानते एक ने तो स्त्री एक एक स्त्री ने अपने पति का त्याग कर दिया क्यों त्याग कर दिया कि जब वो सोता था तो घर्रा बनता था बहुत जोर जोर से थी, थी उसकी अब वो नींदी नहीं आती है तो कब तक, तक इनके साथ में रहेंगे हमें रात नहीं नी आती घर घर इतनी जो आवाज होती है अब हम तो है, है हम छोड़ो तो कहेगा मैं कोर्ट में एप्लीकेशन दे दी कि घर घर्रा है इसके साथ में नहीं रह ऐसी स्थिति है जो अब ऐसी ये कोई शादी है ये इस प्रकार के विवाह है जिससे घर्रा बड़ी छोड़ती अरे कोई और युक्ति निकालो कोई तरीका निकालो कोई उसको कुछ बात हो कुछ उपाय किया जाए उपाय उपाय कुछ नहीं सीधा सा से ड्राइवोर सबसे अच्छा तो ये जो है इस ये इसलिए सीता जी अब उसी का तुलसी राशि का मतलब ये भी है कि ये भी दिखाते रहे कि सामाजिक संस्कृति भारतीय संस्कृति है उत्तम संस्कृति है और उसकी जो व्यवस्था है वो क्या व्यवस्था है उस प्रकार के बता दी ये भी एक दिखा दिया कि मान लो एक और भगवान राम ने दूसरी तरफ सीता जी इन्होंने एक दूसरे को देख भी दिया और बहुत सुंदर भी एक दूसरे को दिखाई दिए बहुत आकर्षक भी दिखाई दिए तो भी इस सीमा तक नहीं गए कि आपस में मिले कहकर ठीक हम तुम दोनों शादी करने की तुम बहुत सुंदर हम बहुत सुंदर अब आधार छोड़ो पिता पिता को तुम भी छोड़ो छोड़ो हम शादी करते हैं इस निर्णय पर नहीं पहुंच पाए इस निर्णय पर पहुंच जाते तो फिर ये भारतीय संस्कृति नहीं है उसके नियम की रक्षा करना और उसकी की व्यवस्था बताना इसका इस प्रसंग का एक कारण है तो इस संयम जो है मर्यादा है उसका भी पालन करते जाते हैं इसलिए सीताजी कहती हैं कि देखो हम तो राजा जनक जी के पिता के अपने अधीन है उन्होंने जो जो कुछ प्रतिज्ञा कर रखी है भली हो ग्री हो हैं तो हम उन्हीं के अधीन है जो कुछ जैसा होगा तो उन्हीं के होगा हम स्वतंत्र नहीं है तो फिर अपन पौपित वर्ष जाने तो देखने में मृग बिह तरु फिर बहुरी, बहूर लेकिन सीता सीताजी चलने लगी तो भी भगवान राम की तरफ उनकी दृष्टि हटती नहीं फिर पीछे की तरफ भगवान राम को देखती है लेकिन अब कैसे देखती है किसी बहाने देखती है ये बहना मिस माने बहाना है देखने मिस मिस माने बहाने से देखने कैसे भगवान राम को देखने का क्या बहाना मृग बिह तरो पशु देखा उसकी तरफ तो पशु की तरफ देखती है पीछे की तरफ का कोई पशु है तो उस पशु के देखने के बहाने भगवान राम को देखती है किसी वृक्ष को देखने के बहाने भगवान राम को देखती है किसी पक्षी को देखने के बहाने भगवान राम देखते वृक्ष है पक्षी है वहाँ पर तो उ को जब देखती है तो उनको देखने से फिर उनकी भगवान राम की तरफ भी जाती है उनको भी देख लेती है और फिर निरख निरख सब इससे तो ये मैंने वर्णन इस प्रकार का करते है जिससे की ये मालूम हो की सीता जी का मन भगवान श्री राम जी में लग गया उनके तरफ आकर्षित हो गया और उनके अधीन हो गया ये बात बताने के लिए सब बार बार इस प्रकार करते हैं तो चर भगवान राम के सुंदर स्वरूप को बार बार देख करके बाढ़ प्रीत ने थोर और प्रीत बराबर बढ़ती ही जाती है जैसे जैसे देखते हैं वैसे वैसे उस सुंदरता का उनके गुणों का उनके बल का वो सब जो को देखते है सब अनुकूल दिखाई देते हैं और सब प्रिय दिखाई देते हैं उसने उनके हृदय में प्रीत बढ़ती चढ़ी जाती है <स्था> आगे जान कठिन शिव छाप बिस चली राखे रा प्रभु जब जात जान की जानी सुख सने सो भागुन तो भागु खानी परम प्रेम में मृदु मीनी चारो चित्त भीति लिख लीनी चार चित्त भी गई भवानी भवन बहोरी बंदे चरण बोली करजोरी जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी जय गज बदन शणानन माता जगत जननी दा दूतिगाता दही सब आदिम्देवसा अमित प्रभाव जाना भाव भाव दुन नही कारणी विश्व विमोहनी विश्वमोहिनी शबसे बिहारीणी पति देवता सुतीय महो मातृ प्रथम कबरेक महिमा यहीं कई सहस शारदाशेषियामचंद्र की जय सबन सुख हनुमान की जय कुकी जय अब सीता जी वहां से वापस जाकर के मंदिर की तरफ चलते हैं जिस मंदिर में पहले हुआ ही थी फिर मल करके उसी मंदिर में जाती हैं। कहते हैं रास्ते में सोचती जाती है जान कठिन से वो चाप बिसूरती शंकर जी का धनुष बड़ा मजबूत है बड़ा मुश्किल है उसको उठाना तोड़ना चढ़ाना सब बहुत मुश्किल उसका है उसको याद करके बिस अब देखो बिसूरत शब्द भी जो एक ग्रामीण भाषा का शब्द है जिसमें यह है कि मन में चिंता करना के माने है मैंने चिंता में कोई व्यक्ति बोलते नहीं अपनी चिंता व्यक्ति भी करते हैं तो अलग बात है लेकिन जब मन ही मन में कोई व्यक्ति चिंता करने लगे और उस चिंता के साथ में व्यक्ति को दुख भी हो तो उसे विसूरना कहते हैं एक विशेष प्रकार की चिंता तब तो सीता बिस चली जाती है मैंने धनुष तो बड़ा कठिन है अभी टूटेगा कैसे और कैसे क्या होगा इस बात की चिंता करती हुई चली जा रही और चली रा श्यामल मुहूर्त और मंदिर में भगवान राम का स्मरण करती जाती हैं। भगवान राम का श्याम सुंदर स्वरूप भगवान का उनका स्मरण करते हुए हृदय में सीताजी जा रहे हैं और प्रभु जब जाते जाने की जानी अब इधर तो सीता जी जा रहे हैं अब इधर भगवान श्री राम जी भी देखा सीता जी ने उलट करके अभी तो की गली पर थी देखा था सामने थी अब उलट करके पीछे की तरफ जा रहे हैं और मंदिर की तरफ चली जा रहे हैं जब सीताजी को जाते हुए भगवान ने देखा तो आप तुलसीदास जी को यह भी बताना था कि जैसे सीता जी ने राख और श्याम थी तो ऐसी भगवान राम को भी तो करना पड़ेगा गुण बराबर होंगे तब जाके तब ये प्रभु जब जात जाने की सब तो स्नेह शोभा गुण खानी ये उनके सुन्दरता का वर्णन जी को होगा जो सुख स्नेह शोभा गुण इन सबके भंडार हैं ये सबसे विभूषित सीताजी हैं उनमें सब है सब गुण भी है सुंदरता भी है स्नेह भी है आनंद देने वाले भी है ये सब उनको ऐसी सीताही जा रहे हैं की परम प्रेम तब भगवान ने क्या किया तो देखो अभी ये तो फिर कविता है तुलसी लाल जी तो वो तो भी बताते रहते हैं काव्य काब्यात्मक भाषा उनकी कि उन्होंने परम प्रेम की स्याही बनाई और वो भी स्याही मृदुर बनाई अब देखो स्याही, काली स्याही नहीं जिससे लिखा जाता है कागज के ऊपर अब हृदय के ऊपर लिखना है तो लिखने के लिए प्रेम की स्याही बनाई परम प्रेम की स्याही वो भी मृदुर मस कीनी मसमन स्याही तो वो किया और उससे उसे, उसे चारो चित्र भीती चित्त की दीवाल के ऊपर भीतमन दीवाल चित्र की दीवाल के ऊपर चित्र बना दिया सीता जी का और लिख ली ही मैंने उसके रचना कर ली बना उसके ऊपर तो अपने हृदय पटल के ऊपर सीता जी का सुंदर चित्र भगवान श्री राम जी ने अंकित कर लिया अंकित करने के लिए प्रेम की जो वो हो उन्होंने स्याही तैयार की रंग तैयार किया और उसके द्वारा उसका चित्र वैसा ही बन गया जैसे ही सीताजी को देखा था वैसे ही सीताजी का स्मरण उन्होंने अपने हृदय बना लिया तो भगवान राम ने भी कर लिया इस प्रकार से और बस ये भगवान राम होगा भगवान राम उसके बाद चले वो भी बाद में तो अभी तो सीताजी जा रही हैं कल उसका वर्णन हो जाए तो भई भवानी भवन बहुरी तो इसके भवानी भवन के मंदिर देवी मंदिर में सीता जी पर दोबारा फिर गई बहुरी के मैंने एक बार हुआ है इसलिए बहुरी माने बहरी बने दोबारा अब बहुरना मैंने लौटना भी है बहुरी मैंने लौट करके गई मंदिर में ये भी हो गया तो बंद, बंद चरण बोली कर और वहां देवी जी के सामने मूर्ति के सामने जब सीताजी पहुंची तब हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करने लगी अब सीताजी वैसे ही पहले जब पूजा कर रही तभी कहा था कि हमारे अंकुर बर्फ प्राप्त हो तो देवी जी की कृपा से वर्त देखने को मिल गया मानव देवी जी ने सीता जी से कहा कि एक बर्त तुम्हारे लिए हमने तुम चाहिए हो तो उसका इंतजाम कर दिया है और देखना हो तो देख भी लो तो। और देख करके अगर अक्रूप करो तो फिर बताना तो फिर वैसे सीताजी देख करके आ गई और आकर के देवी जी को बताने लगी कि हाँ ठीक है ऐसा वर्ग है जैसा आपने दिखा दिया बस ऐसे ही हमको चाहिए बंद चरण बोली कर जोड़ी तो हाथ जोड़ उनको वंदना की हाथ जोड़ करके सीता जी उनकी प्रार्थना करती हैं कि जय जय गिरिवर राज किशोरी यहाँ से प्रार्थना शुरू होती है देवी जी की प्रार्थना है बहुत लोग गाते हुए हम देवी जी की प्रार्थना जब करते हैं तो रामायण में एक अच्छी प्रार्थना ये है देवी जी की पार्वती जी की से गिरिवर किशोरी में हिमांचल पुत्री आप आपकी जय हो जय हो जय महेशमुख और भगवान शंकर जी आपके पति हैं निरंतर उनकी ओर आप देखती रहती हैं उनके मुख की तरह चकोरी की तरह से ऐसे करके आपके पति भगवान श्री शंकर जी हैं और जय गरीबन शणानंद माता और आपके पुत्र दो पुत्र हैं एक शरणानंद है दूसरे गरीबन है गणेश हैं स्वामी कारक कार्तिके कार्तिके और गणेश जी ये दोनों पुत्र हैं ये नाम आगे पीछे हो गए लेकिन कार्तिके बड़े हैं उसके बाद में गणेश जी छोटे हैं बाद में कार्य गज बदानंद माता और जगत जननी दानीन दुति गाता और ये भी एक सारे जगत की माता है मैंने परब्रह्म परमात्मा है अब इसमें जो ये ऐसा नहीं कि कोई भगवान शंकर जी कोई पुरुष है और पार्वती जी कोई स्त्री है उनका स्मरण करती है तो वैसे तो उनके सगुण रूप में तो भगवान शंकर जी और पार्वती जी इस प्रकार हैं लेकिन है क्या ये परब्रह्म परमात्मा ही है भगवान ब्रह्मस्वरूप है भगवान शंकर जी पार्वती जी उनकी आदि शक्ति माया जिसने एक जगत की अब यहाँ सीता जी क्या है सीता सीताजी जगत जनि नहीं रहे, गए सीता जी जो है वो शक्ति नहीं है सीताजी पर एक साधारण बालिका की लीला कर रहे हैं तो वो उन्होंने रूप धारण कर लिया लौकिक बालिका के तरह से और उनके स्थान पर जो जगत की रचना करने वाली है, वो पार्वती जी हो गए और परम्ह परमात्मा कौन हो गए भगवान शंकर जी हो गए अब देखो इस प्रकार से अपना अपना हिस्सा एक व्यक्ति अपना स्थान छोड़ता है तो दूसरे को बढ़ा देता है दूसरा अपना काम कर रहे लौट करके आएगा तो वहां पर आ जाएगा इस प्रकार की व्यवस्था चलती रहती है अब इस समय ये समझो कि भगवान शंकर की जी परमात्मा और उनकी आदिशक्ति पार्वती जी और उन्हीं के द्वारा सारी जगत की सारे जगत के और ये जगत की रचना करने वाले है ये सब जो है तो अब जहाँ शही दर्शन है उससे हम सारे यही मत जैसा इस प्रकार का है और जहाँ वैष्णव लोग हैं वहां पर भगवान है विष्णु भगवान परमात्मा है और पर फिर उनकी सीताजी है या इस प्रकार के लक्ष्मी जी जो है वो वो फिर उनके जो है महामाया है उनकी शक्ति है इस प्रकार से वैष्णो निय रूप बन जाता है इसलिए कहा कि नहीं तब आदि मध्य अवसाना आपका आदि मध्य और नहीं है इसके मैंने आप अनादि अनंत है आप अनादि अनंत है इसलिए मध्य भी याद करने वाले जो अनादि अनंत उसका कोई मध्य भी नहीं होता इसलिए कहते नहीं तब आदि मध्य अवसाना अवसान माना अंत मैंने आप नित्य हैं तो परमात्मा और उनकी परमात्मा भी इसलिए उनका वर्णन इस प्रकार करते हैं। अमित तो प्रभाव वेद नहीं जाना और बेद भी इसका प्रभाव नहीं आते परमात्मा ही उसका प्रभाव नहीं आते तो का वर्णन करें किस प्रकार के हैं और भव भव विभव कारणी ये जगत करने वाली पालन करने वाली इसलिए कहते हैं की भव भव पहले भव के मान्य है जगत और दूसरे भव के मान उत्पन्न करने वाले आप ही जगत की रचना करने वाले हैं और विभव मैंने जगत का वैभव जो है विश्वास जगत का होता है और जगत की जो अच्छा होती है ये ही आप ही करने वाली हो और पराभव के मैने जगत का जो है विनाश वो भी आप ही करने वाली पराभव और विनाश कार्य मनी करने वाली, आप ही भवि जगत चला हो गया और आप ही जगत की रचना करने वाली आप ही जगत का पारन करने वाले आप ही जगत का विध्वंस करने वाले हैं मैंने तीन शक्तियां जो परमा विष्णु महेश के हैं वह सब रूप जो है समय यही होगी इसलिए अपने शास्त्रों को एक विशेष बुद्धि से समझना पड़ता है अपने विशेष तरीके से ऐसे कहीं और दुनिया में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है अन्य अन्य धर्मों इस इसलिए इसको देखना पड़ता है कि किस प्रकार तो के लिए, पार्वती के समझने जो वो आदिशक्ति शक्ति जगत की करने वाली है जगत की शांति उनको तो इस प्रकार से याद करती है पूजा करती है और विश्व भी से बिहार में और सारे विश्व को मुंह में डालने वाली है और सबसे बिहार में और स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले मन स्वतंत्र स्वतंत्र है आपके सर कोई नहीं इसलिए स्वरस दिहारे और विश्व भी मोहन कि आप आखिरी विश्व को मोह में डालने वाली मा, मा माया जो है उसके में एक जगत की करने वाली माया और एक जीवों को प्राणियों को मोह में डालने वाली अविद्या में डालने वाली इसलिए एक अविद्या माया दूसरी विद्या माया विद्या माया जगत की रचना करती है जगत का विस्तार करती है जगत का विनाश करती है ये तो विद्या माया हो गया और अविद्या माया जीव जो कुछ कर कुछ समझ में तमामत्मा को जानते नहीं शरीर को सब कुछ मान लिया जगत को सब कुछ मान लिया तो इस प्रकार के जो अविद्या उत्पन्न कर दी वो भी उस चीज कारण उत्पन्न का विद्या माया भी एक माया तो ये कहते हैं आप और स्वतंत्र हो मन कोई जगत कितने किसी के संसार में इतनी जो रचना हुई सबके रचाती हो इसलिए जो हो आप स्वतंत्र हो आपके सब कोई नहीं सबसे बिहार ही स्वराट जैसे कहते हैं स्वतंत्र स्वराटी देवता सुती है प्रथम तव रेख आप कहते हैं सगुन रूप में अगर कहें तो पति को देवता मानने वाली स्त्रियों में से आप जो सबसे प्रथम तव रेख आपका पहला नाम है मैंने एक लिस्ट बनाया है संसार में कि जब अपने पति को ही देवता मानने वाली स्त्रियां कौन कौन है तो पहला नाम किन होगा पार्वती जी का नाम होगा है? सुती है माने ये स्त्रिया सुती है मैंने जो श्रेष्ठ स्त्री हैं श्रेष्ठ से तात्पर्य जो श्रेष्ठ स्त्रियॉँ हैं उनमें से सब श्रेष्ठ आपका ही स्थान है और आप जो है वो अपने जो है वो अपने पति को ही देवता मान करके उन्हीं के अधीन रहने वाली उन्हीं की पूजा आराधना करने वाली आप हैं। महिमा अमृत ने सही कहीं सह शारदा से आपकी महिमा क्या वर्णन करें सरस्वती श्रेष्ठ आज भी आपकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकती है महान है तो परमात्मा की परमात्मा की शक्ति कोई बात उसकी महिमा क्या वर्णन किया है यदि भी उसी का निरूपण बार बार करते रहते हैं उसको जानना चाहिए तो उसी प्रकार से सीताजी उनका आराधना करिए और यहां इस प्रसंग में एक बात जो शिक्षा की बात है वो ये है कि जब भगवान की आराधना पूजा करते हैं या कोई भगवान के सामने जाकर के कुछ अपनी इच्छा व्यक्त भी करता है चाहता है कि भगवान हमारी इच्छा पूरी कर दे तो उसे भगवान की जो महिमा है पहले उसे स्मरण करना चाहिए कि भगवान परमात्मा सर्वशक्तिमान है दिल्ली के मंदिर देवी ही सब कुछ है अब उनसे चूंकि वरदान चाहिए उनसे कामना अपनी पूरी करना चाहते हैं तो उन्ही को कहो कि ये अनाद अदंप है सर्वशक्तिमान है सर्वोपरि है समस्त जगत के चिता है इस प्रकार से पहले अपने मन में भाव लाओ और फिर इस प्रकार की मात बुद्धि उनके प्रति ला करके तब मन में विचार लाओ कि अगर हम इनसे कोई अपनी इच्छा अपने मन की प्रति करते हैं तो वो पूरी करने में ये समर्थ है तो पहले अपने मन में जब तक ये दृढ़ता नहीं आ पूरा विश्वास में जमे तब तक प्रार्थना जो फल नहीं देती अगर कोई व्यक्ति संदेहात्मक भाषा में बोले कि अगर कहीं भगवान हो तो हमको ये बरदान देने हो सकता है कि लोग कहते हैं कि मूर्ति नहीं है तो भगवान नहीं है और सिद्ध मूर्ति है हम तो तब आपको सिद्ध माने जाए हमारा काम बन जाए तो ये तो संदेह रहा ऐसे संदेहात्मक भावना से जो प्रार्थना की जाती तो फलदायी नहीं होती और बहुत लोगों में नहीं होती तो होने कारण उसके पीछे क्या कि जैसी जितनी की श्रद्धा जैसे कि दृढ़ विश्वास होना चाहिए वैसा होता नहीं हो अगर वैसा विश्वास हो तो फिर वो प्रार्थना तो उस विश्वास को ही जागृत करने के लिए इस प्रकार के पंक्तियां जो है शास्त्रों में दी हुई हैं श्लोक दिए हुए हैं वो मन से या वाणी के द्वारा बोले जाते हैं जिससे बुद्धि में परमात्मा आ जाए उसमें दृढ़ आ जाए तब उसे प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना जो उन्होंने की सीता जी ने वो आगे कल देंगे अभी तो यह हम की प्रार्थना की अब वो क्या मानती है वो कल देखेंगे नान्याघुपते हृदय सुमदा चम्मान की हां भक्ति प्रयच रघुकुंव कािये जयरा